दरअसल उसका मकसद जानबूझकर कर यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करना था ताकि नैना और घबराए और उसके करीब आ सके आखिर नैना के करीब जाने का इससे बेहतर मौका उसके पास कहाँ था आज सुबह चलते हुए विक्रांत और नैना जंगल का आधा सफर पूरा कर चुके थे जहां पर मिस्टर अय्यर और उनकी टीम नदी के बाढ़ में फंसी थी वहां पहुंचने में इन लोगों को अभी कुछ और घंटे लगने थे क्योंकि अब आज रात हो चुकी थी तो इन लोगों ने आज रात आराम करने का प्लान बनाया हुआ था इसके बाद अगले दिन ये लोग वहां तक पहुंच जाएंगे और पूरी संभावना है कि वहां पर इनका सामना मकबरे के चोरों से भी हो जाएगा ऐसे में विक्रांत के पास नैना के करीब जाने का बस आज रात का ही मौका है आज ही उसे जो करना है करना है एक ही टेंट एक ही स्लीपिंग बैग कंडोम का बॉक्स बीयर विक्रांत अपनी तरफ से तो नैना को उकसाने वाला सारा आइटम लेकर आया हुआ था अब देखना यह है कि नैना उसके जाल में फंसती है या नहीं जब तक विक्रांत लकड़ी करके ने भी टेंट लगवाने में मदद किया टेंट लगने के बाद नैना ने अपना बैग खोला और उसमें से खाने का सामान निकालना शुरू किया वो अपने साथ मैगी और न्यूडल्स के पैकेट देकर आई थी और साथ में एक छोटा सा पॉट भी ले आई थी नैना ने पॉट निकाल कर इसे आग के ऊपर रख दिया और उसमें मैगी तैयार करने लग गई वाओ जंगल में मैगी क्या बात है मजा आ जाएगा बनाओ मैं भी खाऊंगा विक्रांत अभी भी नैना को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ था उसने नैना का मुंह देखते हुए कहा नहीं ये मैं सिर्फ अपने लिए ले लेकर आई हूँ और थोड़ा ही है आगे के लिए भी बचा रखना है मुझे नैना ने विक्रांत को घूरते हुए कहा तुम अपना स्नेक्स क्यों नहीं खाते इतना सारा बियर लेकर आये हो पियो से अरे नैना, लेकिन तुम अकेले हाँ अकेले, अकेले मैं। क्यों दू नैना ने को कहा। सब का सामान उठा हो। एक भी का विक्रांत उठा उसने अपने बैग के साइड वाले खाने में से दो पॉलिथीन बैग बाहर निकाले एक पॉलीथिन में उसने काफी सारे कुकीज रखे हुए थे और दूसरे बैग में उसने के एफ सी के दो बॉक्स रखे हुए थे जिसमे चिकन के कमाल के हो वाह ने व्रांत के हाथों से चिकन लेग पीस लेते हुए कहा अच्छा अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है ये देखो मैं ये भी लाया हूँ ये लो इतना कहते हुए विक्रांत ने एक दूसरे पॉलिथीन बैग में से कुछ अंडे निकाले और फिर एक चाकू से फड़ फड़ रात में खाना खाने के बाद उन लोगों ने अपने आगे की प्लानिंग को डिस्कशन करना शुरू किया लेकिन विक्रांत का दिमाग तो सिर्फ नैना के साथ रोमांस करने पर ही लगा हुआ था उसके दिमाग में बस यही चल रहा था की किसी तरह से नैना के करीब जाने का मौका मिल जाए उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी अचानक विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा नैना एक काम क्यों नहीं करती तुम तुम मुझे कुछ खुराफा सोच रहे हो नैना ने विक्रांत को घूरते हुए कहा अरे नहीं ऐसा नहीं है सच में मैं सोच रहा हूँ मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है विक्रांत ने आखिर में नैना को खुद के साथ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी करवा ही लिया के बाद वहां आग के सामने ही विक्रांत और नैना मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लग गए कुछ देर तक सब नॉर्मली चलता रहा लेकिन फिर अचानक से विक्रांत ने अपना हाथ नैना के गले में हुए उसे लॉक कर दिया अरे अरे ये, ये ये क्या नैना को समझ पाती इससे पहले ही वो विक्रांत की ट्रिक में फंस चुकी थी वो अब किसी तरह अपना हाथ चलाते हुए खुद को विक्रांत के चंगुल से अलग करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके लिए खुद को अलग करना काफी मुश्किल हो रहा था